नारद को नारदपरीद्राजकोपनिषद अष्टमोपदेसा अथ हैनम भगवत पर नारदृक्ष संसारसन्नों ब्रोहित तथेति पर वक्त मुपचक्रमे ओमती ब्रह्मेती व्यष्टिषम प्रकारेण का व्यक्ति शंहार प्रणव सृष्टि प्रणवतर्ोभत्मकृविधो ब्रह्म प्रणव प्रणवो व्यवहारिक प्रणवः बाह्य प्रणव आर्ष प्रणवः अभियात्मको विराट प्रणवः प्रणव संहारणव ब्रह्म प्रणवोर्धमा प्रणवो, प्रणवः इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा जी से देवर्ती नारद ने पुनः प्रश्न किया हे भगवान जन्म मरण के चक्र से पार लगाने वाला कौन सा मंत्र है मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपया बताने का अनुग्रह करें भगवान ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर उपदेश देना शुरू किया हे वस्त्र नारद ओंकार ही तारक मंत्र है यही ब्रह्म का स्वरूप है व्यस्ति और समस्त दोनों तरह से ही ओंकार का ध्यान करना चाहिए देवर्षि नारद ने पुनः प्रश्न किया पितामह व्यष्टि और समष्टि का अभिप्राय क्या है कृपया बताने का अनुग्रह करें तदनंतर प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा व्यक्ति और समष्टि ब्रह्म प्रणव के अंग अवजों हैं एक ही ब्रह्म प्रणव के तीन भेद माने जाते हैं प्रथम संघार प्रणव द्वितीय सृष्टि प्रणव और तृतीय उभयात्मक प्रणव उभयात्मक प्रणव के दो रूप अंत एवं बाह्य है इस कारण उसे उभयात्मक कहते हैं अंत प्रणो का स्वरूप अगले मंत्र में कहेंगे ऊपर युक्त ब्रह्म प्रणो का एक भेद व्यावहारिक प्रणो है व्यक्ति प्रणो का द्वितीय नाम बाह्य प्रणो है इन चारों के अतिरिक्त एक आर्स प्रणो भी है वही विराट प्रणो के नाम से बतलाया गया है संघार प्रणो ब्रह्मादि से प्रतिष्ठित होने के कारण ही ब्रह्म प्रणो कहला कहा गया है स्थूल आदि भेद से परिपूर्ण अकार आदि चार मात्राएं जिस ओंकार का स्वरूप है उसी मात्रा चतुर्थ्यात्मक प्रणों को अर्थ मात्रा प्रणव भी कहा जाता है ओमती ब्रह्म ओमितेकाक्षरवंत प्रणवम विद्धि स चाष्ट धाजते अकारोकार मकाराधमात्रनाद बिंदुकलाशक्ति तर आ अकारावयवान्वित सहस्रवयवान्वृतोमकार शवपेतूर्धमात्र प्रणवो नंतावजवाकारगुणो विराट प्रणव संघारो निर्गुण प्रणव उभयात्मकोत्पत्ति प्रणवो यथा विराट प्लुत प्लुत संहार अब अंत प्रणव के स्वरूप का वर्णन करते हैं यह प्रणव ओम ही ब्रह्म है इस अंत प्रणम को ही एकाक्षर रूप मंत्र जानो यह आठ भागों में विभाजित है इस ओंकार प्रणव के आकार उकार मकार अर्थ मात्रा नाद बिंदु कला और शक्ति ही आठ भेदों के रूप में है यह प्रणव मात्र चार चार मात्राओं से ही संयुक्त नहीं है उसकी एक एक मात्रा भी कई कई भेदों से युक्त है केवल आकार ही दस सहस्त्र अंग अवयवों से परिपूर्ण है उकार के एक सहस्त्र तथा मकार के एक सौ अंग हैं ऐसे ही मात्रा प्रणव भी अनंत अंग अवयवों से युक्त हैं विराट प्रणव सगुण एवं संहार प्रणव निर्गुण माना गया है सृष्टि प्रणव सगुण निर्गुण दोनों से ही संबंधित है विराट प्रणव अकारादि चार मात्राओं की समष्टि वाला कहा गया है और संहार प्रणव प्लुत प्लुत अर्थात चतुर्थ मात्राओं से युक्त अर्थमात्रा स्वरूप है विराट प्रणवषोड़शात्त्मक षोडसमात्त्मक कथमितुच्य अकार प्रथमोकारो दकार तृतीयाथमात्र चतुर्थीनाथ पंचमी बिंदु षठी कला सप्तमी कलातीतामी सानवमी सान्ततीता दशमी उन्मंडी काशी मनोन्मण द्वादशी पुरी तयोदशी मध्यमा चतुर्दशी पश्य पंचदशी पर षोडशी पुनचिमा प्रकृति पुनसद्वैवीमाद्यांश्च्युतरभेदा स्वूपमा दगुन निर्गुण ब्रह्म प्रणव विराट प्रणव सोलह मात्राओं से संयुक्त होता है इस प्रणव को छत्तीस प्रकार के तत्वों से भी परे कहा गया है अकार इस ओंकार की प्रथम मात्रा है उकार द्वितीय मकार तृतीय चतुर्थ अर्थ मात्रा पंचम नाद षष्ट बिंदु सप्तम कला अष्टम कलातीता नवम शांति दसम शांततीता एकादश दस उन्मनी द्वादश मनोन्मणी त्रयोदश पुरी बैखरी चतुर्दश मध्यमा पश्चंती पंचदश एवं षोडश पराममात्रा है यह सोलह मात्राओं से संयुक्त ब्रह्म प्रणव ओत अनु अनु अनुग्या एवं अविकल्प रूप चतुर्भ तुरी से भिन्न न होने के कारण फिर से चौसठ मात्राओं से युक्त हो जाता है यह प्रणव ही प्रकृति पुरुष रूप से पुनः दो भेदों को पाकर एक सौ अट्ठाइस मात्राओं से युक्त स्वरूप को ग्रहण करता है इस तरह एक होकर भी ब्रह्म प्रणव भेद से अनेक विसाकार एवं निराकार स्वरूप को प्राप्त कर लेता है सर्वाधार परम ज्योतिरे सर्वे सरोदेव सर्व प्रपंचाधार गर्भि सर्वाक्षरमय काल सर्वागमय शिव सर्व्रुत्युत्तमो वृग्य सकलोप निषन्मय भूत भव्य भविष्यम न व्यय तदप्योकार तब्वात्मा्रम्हशब्देन वर्णित तदेकमृतम अजरमुयथोमित सशरी सो्य तन्म्व तथोमित शरीर तमात्मा पर ब्रह्म विनु ओंकार रूप प्रणव को पर स्वरूप कहा गया है वह अविनाशी ब्रह्म कैसा है इसका वर्णन करते हैं ब्रह्म ओंकार रूप अविनाशी परमात्म तत्व सबका आश्रय भूत एवं परम प्रकाश स्वरूप है यह ओंकार ही समस्त प्राणियों का ईश्वर एवं सर्वत्र व्यापक है समस्त देवगण इन्हीं के प्रतिरूप हैं सभी तरह के प्रपंचों का आधार प्रकृति भी इन्हीं के गर्भ में है ये प्रणव ही सर्वाक्षर वर्णमाला के पचास वर्ण एवं उनके माध्यम से बोध्य अर्थ आदि स्वरूप है ये काल रूप सभी शास्त्रों से युक्त एवं कल्याण स्वरूप हैं समस्त श्रुतियों में श्रेष्ठ तत्व पुरुषोत्तम रूप से इनका ही निरंतर अनुसंधान करना चाहिए सभी उपनिषदों के वाचार्थ यही हैं यही सर्व कालरूप हैं तथा भूत वर्तमान एवं भविष्य युक्त त्रिकालात्मक जगत और तीनों भूनों से भी ऊपर जो शाश्वत तत्व है वह सभी कुछ इस ओंकार का ही प्रतिरूप है इस ओंकार को ही मुक्ति प्रदान करने वाला मानना चाहिए इस ओंकार का अर्थ भूत अविनाशी परब्रह्म ही आत्मा रूप है उस ब्रह्म का अंतरात्मा के साथ प्रणव के वाचार्थ रूप से एक ही भाव करके वही एकमात्र अद्वितीय अनुपम मृत्यु रहित एवं अमृत रूप अविनाशी तत्व ओम है ऐसा अनुभव करना चाहिए इस अनुभव के बाद उस परमात्मा रूप ओंकार में स्थूल सूक्ष्म एवं कारण शरीरों वाले इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच का आरोप करें अर्थात एकमात्र परमात्मा ही सत्य रूप है ऐसा अनुभव करना चाहिए इसी प्रकार आत्मा एवं परमात्मा में दृढ़ एक भाव प्रतिष्ठित करके आत्मस्वरूप पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए सतत अभ्यास करते रहना चाहिए पर ब्रह्मध्यादीना क्रम क्रमा स्थूल स्थूल भुक्च सूक्ष्माच सोयमात्मा चतुर्विध चतुष्पा जागरी स्थूलस्थूल प्रजो हि विश्व एक मुखसाष्टांग सर्वग प्रभु स्थूल भुग चुरात्थ विश्व वैश्वानर पुमा विश्वजीत प्रथम पाद स्वप्नस्थनगत प्रभु सूक्ष्मांगको न्यपर तप सूक्ष्मभुक् चुरात्माथ तेज तो भूतराडम तय रगर्भस्थूलों दीतीय पादच्य कामं काम ये जबदू न कंचन स्वन पश्य नैवात्र तुशुद्तमें स्ुटमे एक सुसुद्धस्थ प्रज्ञा घनवान्खी निनंदप्यात्माजीवारस्थित तथाप्यानंदुक्चेतो मुखसर्वगत तो व्यय चतुरा चुरात्मे प्राग्य स्थिति पाद संगीतः अब अपक्रमानुसार विश्व तेजस आदि के वाचक प्रणों की मात्राओं के क्रम का वर्णन किया जा रहा है स्थूल अर्थात विराट जगत रूप एवं उसका भोक्ता तथा सूक्ष्म रूप सूक्ष्म जगत का उपभोक्ता होने के कारण एकमात्र आनंद स्वरूप तथा आनंद मात्र का उपभोक्ता होने के कारण इन तीनों की अपेक्षा भी विशेष लक्षणों से युक्त होने के कारण वह आत्मा चार भेदों वाला है यह चार पाद ही उसके चार भेद हैं इस कारण वह पादों से संयुक्त है जग जागृत अवस्था एवं उससे उपलक्षित होने वाला यह जगत ही जिनका शरीर है जो पूरे विश्व में व्याप्त हो रहे हैं जिनका विवेक इस स्थूल जगत में चतुर्दिक फैला है जो इस समस्त जगत के रक्षक हैं पाँच ज्ञानेन्द्रिया पाँच कर्मेंद्रिया पांच, पांच, पांच प्राण तथा चार अंतकरण आदि ये सभी उन्नीस समृष्टि कारण ही जिनके मुख हैं आठ लोक पाताल भूभुव स्व मह जन तपह एवं सत्यम जिनके अवय हैं जो इस स्थूल जगत के उपभोक्ता हैं, जिनके स्थूल सूक्ष्म कारण एवं साक्षी रूप में अभिव्यक्ति होती है वही सर्वव्यापी अखिल विश्व रूप वैश्वान पुरुषी परब्रह्म के प्रथम पात कहे गए हैं चारों अवस्थाओं में से स्वप्नावस्था तथा उस अवस्था के द्वारा उपलक्षित सूक्ष्म जगत में व्याप्त परब्रह्म सूक्ष्म प्रज्ञ है उनका विज्ञान स्थूल जगत की अपेक्षा सूक्ष्म जगत में व्याप्त हो रहा है स्वयं वे ही पूर्व में कहे हुए आठ अंगों से संपन्न हैं। काम क्रोधादि समस्त रूपों को तप्त करने में समर्थ हे नारद ये लोक में एकाकी ही हैं उनके अतिरिक्त अन्य दूसरा कोई नहीं है वे सूक्ष्म जगत के सूक्ष्म तत्वों की अनुभूति एवं पालन करने वाले हैं उनके भी पूर्व की भांति स्थूल सूक्षमादि भेद से युक्त चार स्वरूप हैं उन्हें ही तेजस पुरुष कहते हैं क्योंकि वे तेजस रूप एवं प्रकाश के स्वामी हैं वे सभी प्राणियों के स्वामी हिरण्य गर्भ हैं पूर्व में कहे हुए वैश्वानर वैश्वान स्थूल है में प्रतिष्ठित होने के कारण हिरण्य गर्भ सूक्ष्म कहे गए हैं इन्हें परब्रह्म परमात्मा का द्वितीय पाद कहा जाता है सुसूपतावस्था में स्थित पुरुष किसी भी तरह का स्वप्न नहीं देखता और न ही किसी भोग की कामना करता है इस प्रकार की सुसुप्ति तथा उसके द्वारा उपलक्षित संपूर्ण विश्व की प्रलयावस्था ही जिनका शरीर है अर्थात समष्टि कारण तत्व में ही जिनकी स्थिति है जो एकीभूत अनुपम है जिनकी अभी विभिन्न रूपों में अभिव्यक्ति नहीं हुई है जो घनीभूत प्रज्ञान से संपन्न है आनंदमय है नित्यानंद स्वरूप हैं समस्त प्राणियों के अंत में विद्यमान अंतर्यामी आत्मा हैं तथा अपने स्वरूपभूत आनंद मात्र का उपभोग करने में समर्थ हैं छिन्मय प्रकाश ही जिन परमात्मा का मुख है जो सर्वत्र व्याप्त एवं शाश्वत है औत अनुज्ञात्री अनुज्ञा एवं अविकल्प आदि इन चारों रूपों में जिनकी अभिव्यक्ति है वे ईश्वर ही प्राग्ञ नाम से परमात्मा के तृतीय पाद के रूप में जाने जाते हैं